श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड पच्चीसवा अध्याय शिव और आसुरी का गोपी रूप से रास मंडल में श्री कृष्ण का दर्शन और स्तमन करना तथा उनके वरदान से वृंदावन में नित्य निवास पाना श्री नारद जी कहते हैं राजन भगवान शिव आसुरी के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहाँ से चले वे दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्रजमंडल में गए वहाँ की भूमि दिव्य वृक्षों लताओं कुंजों और गुमटियों से सुशोभित थी उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना तट पर गए उस समय अत्यंत बलशालिनी गोलोकवासिनी गोप सुंदरियाँ आत्म भेद की छड़ी लिए वहाँ पहरा दे रही थी उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रासमंडल में जाने से रोका वे दोनों बोले हम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं निर्वश्रेष्ठ तब राह रोक खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा द्वारपालिकाएं पालिकाएं बोली विप्रवरों हम कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेर कर राष्ट्रंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही हमें नियुक्त किया है इस एकांत राष्ट्र मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष है उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता मुनियों यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मान सरोवर में स्नान करो वहां तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी तब तुम रासमंडल के भीतर जा सकते हो श्री नारद जी कहते हैं द्वार के जो कहने पर भी मुनि और शिव मान सरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो सहसा रासमंडल में गए सुवर्ण जटित पद्मरागमयी भूमि उस राजमंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी वह सुंदर प्रदेश माधवी लता समूहों से व्याप्त और कदम्ब से आच्छादित था वसंत ऋतु तथा चंद्रमा की चांदनी ने उसको प्रदीप्त कर रखा था सब प्रकार की कौशलपूर्ण सजावट वहां दृष्टिगोचर होती थी यमुना जी के रत्न में तथा तोलिकाओं से रासमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी मोर हंस चातक और कोकिल वहाँ अपनी मीठी बोली सुना रहे थे वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुना जी के जलस्पर्श शीतलमंद वायु के बहाने से हिलते हुए पल्लवों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था सभा मंडपों और विथियों से प्रांगणों और खम्भों की पंक्तियों से फहराती हुई दिव्य पताकाओं से और सुवर्ण में कलशों से सुशोभित तथा श्वेतारूण पुष्प समूहों से सज्जित तथा पुष्प मंदिर और मार्गों से एवं भ्रमणों की गुंजारों और वाद्यों की मधुर ध्वनियों से व्याप्त राजमंडल की शोभा देखते ही बनती थी सहस्त्र नल की सुगंध से पूरी शीतलमंद एवं परम पुण्य में समीर सब ओर से उस स्थान को सुवासित कर रहा था राजमंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली पद्मनी नायिका नायिका हंसगामी श्री राधा से शोभित श्री कृष्ण विराजमान थे राजमंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्रीकृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों के लज्जित करने वाला था आत्मे वंशी और वेत लिए तथा अंग पर पीतांबर धारण किए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे उनके वक्ष में श्री वत्स्य का चिन्ह तथा वनमाला शोभा दे रही थी झंकारते हुए नोपुर पायजेब करधनी और बाजूबंद से वे विभूषित थे हार कंकट था बाल रवि के समान कांतिमान दो कुंडलों से वे मंडित थे करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वे नंदनंदन मनोरथ दान दक्ष कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे राजन आश्वरी और शिव दोनों ने दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए निर्वश्रेष्ठ समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते श्री कृष्ण चरणार विन्द में मस्तक झुकाकर आनंद विबल हुए उन दोनों ने कहा दोनों बोले कृष्णम महायोगी कृष्ण देवाधिदेव जगदीश्वर पुंडली गोविंद गरुणाध्वज आपको नमस्कार है जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभ त्रिविक्रम दाम्बोदर ऋषिकेश वासुदेव आपको नमस्कार है देव आप परिपूर्णतम साक्षात भगवान है इन दिनों भूतल का भारी भार हरने और सतपुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोकों को पूर्णतया शून्य करके यहां नंद भवन में प्रकट हुए हैं वास्तव में तो आप परात्पर पर परमात्मा ही है अंशांश अंशकला अन्ष आवेश तथा पूर्ण समस्त अवतार समूहों से संयुक्त हो आप परिपूर्णतम परमेश्वर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं तथा वृंदावन में सरस राज मंडल को भी अलंकृत करते हैं गोलोकनाथ पते परमेश्वर वृन्दावनाधीश्वर नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ रजसुंद के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद गोकुलपते सर्वथा आपकी जय हो शोभाशालिनी शोभा लताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज वसंत हैं श्री राधिका के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं श्री राजमंडल के पालक व्रजमंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक हैं कृष्ण कृष्ण महायोगीन्देवेव जगतपते पुंडली काक्ष गोविंद गरुणध्वजते नम जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाथ तिविक्रम दामोदर शिकेशवासुदेव नमूत परिपूर्ण तमस्तु परिपूर्णतमस्तु साक्षा भू भूरिभार हरणा सता शुभाये नंद पर सर्वलोकमशेष अंशांश कांशकलाराम वेशूर्ण निचया विरतीयुक्त विश्व बिहर्सी रसदा सलोशी वृंदावन चिपूर्णतम स्वयं तम गोलोकनाथ गिरीजपतेर परेश विहार लीला राधापते व्रजवधू जन गीतकीर्ते गोविंद गोकुलपते किलते जय जयोस्तू श्रीम्न्नीकुंजलिका कुसुम स्व श्रीराधिकार हृदय कंठ विभूषण स्व श्रीरासम्डलपतिव्रज मंडलेशो ब्रंडमंडलमहपरीपालशी कहते राजन तब श्री सहित भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हो मंद मंद मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन की इसी गंभीर वहाड़ी में मुनि से बोले श्री भगवान ने कहा तुम दोनों ने साठ हजार वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है जो अकिंचन शांत तथा सर्वत्र शत्रुभावना से रहित है वही मेरा सखा है अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभीष्ट वर मांगो शिव और आश्री भोले भूमन आपको नमस्कार है आप दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की सन्निधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रूझता है अतः आप दोनों श्री हरि एवं श्री राधिका को हमारा साधर नमस्कार है श्री नारद जी कहते हैं राजन तब भगवान ने तथास्थ कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तभी से शिव और आशुरी मुनि मनोहर वृंदावन में वंशी के समीप रास मंडल से मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे तदनंतर श्री कृष्ण ने जहाँ कमल पुष्पों के सौरभ युक्त पराग उड़ रहे थे और भ्रमर मंडरा रहे थे उस पदमाकर वन में गोपांगनाओं के साथ रासलीला प्रारंभ की मिथिलेश्वर उस समय श्री कृष्ण ने छह महीने की रात बनाई परंतु उस रासलीला में सम्मिलित हुई गोपियों के लिए वह सुख और आमोद से पूर्ण रात्रि एक क्षण के समान बीत गई राजन उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए अरुणोदय की बेला में वे सभी ब्रज सुंदरिया झुंड के झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौटी श्री नंद नंदन नंद साक्षात नंद मंदिर में चले गए और विष्भान नंदरी तुरंत ही बृजभानपुर में जा पहुंची। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का यह मनोहर रासोपाध्यान बनाया गया जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद मनोरथ पूरक तथा मंगल का धाम है साधारण लोगों को यह धर्म अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुक्षों को मोक्ष देने वाला है राजन यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्र संवाद में रासलाड़ा का वर्णन नामक पच्चीसवा अध्याय पूरा हुआ